दिल्ली से दूसरा सवाल है ऋतु राठौड़ जी का रितु जी पूछती हैं कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च ये सब बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी इन सब की उत्पत्ति क्यों हुई ये बहुत बढ़िया बात है इसका एक लाइन में उत्तर है ऋतु दीदी कि मानव में हम ज्ञान नाम की चीज़ को शिक्षा विधि से हम इंस्टॉल नहीं कर पाए फिर से कहता हूँ थ्रू एजुकेशन हम मानव को समझदार नहीं बना पाए इसीलिए हमारी मजबूरी थी कि पत्थरों में हमको प्राण की प्रतिष्ठा करना पड़ी तो इसीलिए हमने मंदिर मस्जिद सब बनाया तो शिक्षा विधि से मानव में यदि ज्ञान का इंस्टॉलेशन होता है तो हमारा पर दबाव खत्म होता है मंदिर मस्जिद गिरदाघर गुरुद्वारे गुजु, गुजु, बनाने का और उसमें कोई पत्थरों में भगवान को बनाने का वो हमने बनाए हैं क्योंकि हम हम अयोग्य थे तो किसी भी प्रकार से सिस्टम चले आस्था को बनाने के लिए किए हैं जैसे जैसे मानव में ये समझदारी को इंस्टॉल कर देते हैं शिक्षा विधि से वैसे वैसे इन पत्थरों में भगवान को इंस्टॉल करने की आवश्यकता अपने को नहीं है सारे भगवान में पत्थर हैं गुरुद्वारे हैं मस्जिद है है ना और मस्जिद है ईश्वर में अल्लाह में ये सब है ना कि इनमें कोई अल्लाह है ना ईश्वर है तो ये समझ लीजिए ईश्वर सब तरफ है ही उसको आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है ठीक वो ईश्वर को ठीक से हम समझ जाएँ प्रकृति को ठीक से समझ जाएँ अकल को समझदारी को अपने में इंस्टॉल करें तो ये इंस्टॉलेशन के कार्यक्रम खत्म हो जाएंगे इसकी कोई जरूरत नहीं है